सोने का नेवला बात तब की है जब पांडव विजय उत्सव धूमधाम से मना रहे थे धर्मराज ने सभी राजाओं को बुलाया हुआ था इस अवसर पर वे अपनी प्रजा को अन्न दान दे रहे थे अचानक एक नेवला वहां आया और जमीन पर लौटने लगा वह इंसान की आवाज में जोर जोर से हंसने लगा सभी उसे आश्चर्य से देखने लगे उसके शरीर का आधा हिस्सा सोने जैसा चमक रहा था नेवला धर्मराज से बोला ये राजा यह उत्सव बहुत अद्भुत है तुम अपनी धन सम्पत्ति बड़ी उदारता से बांट रहे हो फिर भी यह दान उस दान के बराबर नहीं है जो मुझे गरीब ने दिया था धर्मराज ने पूछा क्यों यहां तुम्हें क्या कमी दिखाई पड़ी पहले मेरा आधा शरीर सुनहरे सोने की होने की कहानी सुनी कहकर नेवले ने अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ किया। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था वह हर रोज खेत में काम करके थोड़ा बहुत अनाज घर लाता उसे अपने परिवार वालों के साथ बांट अपना पेट पालता एक बार गाँव में अकाल पड़ा खाने के लिए कुछ नहीं मिला तीन दिन तक भूखे रहने के बाद उस गरीब आदमी को कुछ अनाज के दाने मिले उन्हें पीस कर उसने अपनी पत्नी बेटे और बहू के साथ बांट लिया अचानक एक वृद्ध यात्री वहां आ पहुंचा। उसने कहा मैं बहुत भूखा हूं। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए उस गरीब आदमी ने अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया मगर वृद्ध फिर भी भूखा था उसने और भोजन मांगा गरीब आदमी की पत्नी ने तुरंत उसे अपना हिस्सा दे दिया लेकिन वृद्ध की भूख नहीं मिटी यह देखकर गरीब आदमी के बेटे ने भी अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया वृद्ध ने उसे भी खा लिया और फिर और भोजन मांगा अंत में गरीब आदमी की बहू ने भी अपना हिस्सा उसे दे दिया तब जाकर वृद्धि की भूख मिटी उसने कहा आप सबने भूखे होते हुए भी मुझे अपने हिस्से का खाना दिया राजाओं द्वारा कराए गए यज्ञ और दान भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते उसने सभी को आशीर्वाद दिया और गायब हो गया मैं यह सब छिपकर देख रहा था जैसे ही मैं धीरे से बाहर आया वहां जमीन पर बिखरा थोड़ा सा आटा मेरे शरीर के आधे हिस्से से छिपक गया वह सुनहरे रंग में बदल गया मेरे शरीर का शेष हिस्सा वैसे का वैसे ही रह गया उस दिन से मैं जगह जगह की यात्रा कर रहा हूँ लोट लोट कर देखता हूं कि मेरे शरीर का बाकी हिस्सा सोने का बनता है कि नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ आज आपके उत्सव में आया हूँ यहाँ पर भी लोट लोट कर देख लिया लेकिन बाकी भाग सोने का नहीं बना इसलिए मैं कहता हूं कि यह भले ही एक शानदार उत्सव हो लेकिन उस गरीब आदमी के दान के बराबर नहीं यह कह कहकर नवला गायब हो गया सभी लोग दंग रह